अपनी आदत के अनुसार वो सब कुछ सीधे सीधे तो बताने वाला था नहीं उसने हर घटना में अपनी तरफ से नमक मिर्च लगाकर कहानी को फिल्मी रूप दे दिया सबसे पहले उसने बताया कि किस तरह से वो किसी भी केस की स्टडी करता है कैसे वो रात भर जाग कर बिना कुछ खाए पिए केस की डिटेल स्टडी करता है इसके बाद उसने अपने आइंस्टीन से भी तेज दिमाग का बढ़ चढ़ बखान किया कैसे वो मुजरिम के दिमाग को पढ़ लेता है और फिर कैसे मुजरिम की सोच ऐसी पहले ही उसे पकड़ लेता है फिर विक्रांत ने यह भी बताया कि वो कितनी फुर्ती से भागते हुए मुजरिम को पकड़ता है शरीर से वो कितना फिट है और कैसे वो खतरनाक और खूंखार मुजरिम से भी भिड़कर उन्हें सबक सिखा देता है उसने खुद को किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं बताया, यहां तक कि उसने अपने मौजे को उतारकर पैर में लगी खरोज को भी दिखाते हुए बोला की ये गंभीर चोट उसे योगेंद्र को पकड़ते समय लगी थी उसके मुताबिक वो योगेंद्र को पकड़ने के लिए अपनी जान की बाजी लगाकर भिड़ गया था फिर भी हार नहीं माना विक्रांत की कहानी को वहाँ बैठे सभी पुलिस वाले बहुत सीरियस होकर सुन रहे थे उनकी नजर में सच में विक्रांत किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं था। विक्रांत ने अपने मुंह में मिठू बनने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी छोटी सी बात को खूब बढ़ा चढाकर बताते हुए उसने खूब तारीफ लूटी वहाँ बैठे सभी पुलिस वाले विक्रांत की वीरता पर जोरदार ताली बजा रहे थे यहाँ तक के डिप्टी कमिश्नर कुमार वर्मा भी विक्रांत की उपलब्धि पर उसे अप्रिशिएट कर रहे थे उन्होंने विक्रांत की तरफ देखते हुए अपना अंगूठा दिखाते हुए उसे सराहा वहीं ब्यूरो चीफ अमृत अभिजात भी विक्रांत की उपलब्धि से काफी खुश थे डीएन नगर ब्रांच के ब्यूरो चीफ के रूप में वो काफी प्राउड फील कर रहे थे वहीं संगीता और सुनिधि को तो सब कुछ पता था खास तौर पर सुनिधि को तो एक, एक बात पता थी की विक्रांत ने कैसे कैसे केस सोल्व किया है विक्रांत हर किसी के आगे तो हीरो बन सकता है लेकिन सुनिधि को तो सारी सच्चाई पता थी वो विक्रांत को अजीब सी नजरों से देख रही थी भगवान कोई इंसान खुद की ही इतनी बड़ाई कैसे कर सकता है टीम ए के सभी लोग विक्रांत की उस उपलब्धि पर काफी खुश थे सबसे ज्यादा बुरा तो टीम बी की लीडर मंजू को लगा था पहले तो उसे लगा था कि विक्रांत नहीं आया है तो उसकी खूब बेजती होगी उसकी इमेज भी डाउन होगी लेकिन आखिरी समय में ही उसने पहुँच सारा गेम पलट दिया मीटिंग का सारा अटेंशन वो अकेले ही ले गया पूरी मीटिंग में सिर्फ उसी की चर्चा होती रही उसने जो केसेस सॉल्व किए थे सिर्फ उसी पे बात होती रही मंजू के चोरी वाले केस का तो किसी ने नाम ही नहीं लिया मंजू विक्रांत और पुष्कर दोनों से नफरत करती है विक्रांत से वो कंपटीटर के तौर पर चिढ़ती है तो वहीं पुष्कर अब उसका सीनियर बन चुका है उस वजह से उससे भी मंजू को चिड़ होती है वही इस वक्त सबसे बुरा हाल तो पुष्कर का था वो भी किसी तरह से अपने गुस्से का घूंट पीकर बैठा हुआ था विक्रांत की तारीफ और उसकी उन्नति को स्वीकार करना पुष्कर के लिए जहर पीने के समान था उसने मन ही मन निश्चय कर लिया उछल बच्चे जितना उछलना है तेरा तो ऐसा गेम बजाऊंगा ना कि तू बस देखता रह जाएगा अब तक दोपहर हो चुकी थी विक्रांत ने टीम ए के सभी मेम्बर के साथ ही राघव और जतिन को भी लंच के लिए इन्वाइट किया था उन दोनों अभी कुछ दिन पहले ही टीम ए छोड़कर गए थे और विक्रांत की उन दोनों से ठीक ठाक बातचीत थी इसलिए उन्हें भी इनवाइट करना जरूरी था दोपहर का वक्त था सभी को जोर की भूख लगी हुई थी इस वजह से सबने जम कर लंच किया वहां विक्रांत ने वेज और नॉन वेज दोनों ही तरह के खाने का इंतजाम किया हुआ था हालांकि वाइन किसी ने नहीं ली क्योंकि लंच के बाद सबको वापस लौट ऑफिस में काम भी करना था टीम ए के सभी में एक साथ बैठे खाना खा रहे थे सबके बीच खूब हंसी मजाक चल रहा था यहां पर भी विक्रांत के काम की सभी खूब तारीफ कर रहे थे उसे बधाई दे रहे थे और पार्टी के लिए धन्यवाद भी कह रहे थे यहां सब खुश थे एक के। वो था श्रेयस, श्रेयस भी विक्रांत के साथ योगेंद्र को पकड़ने के लिए गया हुआ था लेकिन आखिरी दिन वो विक्रांत के साथ करजत नहीं गया था उस दिन वो आलस के चलते विक्रांत के साथ नहीं गया वो काम से जी चुरा रहा था अब उसे इस बात का काफी अफसोस हो रहा था अगर वो उस दिन विक्रांत के साथ चला गया होता तो आज लोग उसकी भी तारीफ कर रहे होते ये काम चोरी का ही फल था कि आज उसे कोई नहीं पूछ रहा है जबकि विक्रांत को सभी ने सिर आंखों पर बिठाया हुआ है लेकिन अब श्रेयस ने सीख ले ली है और विक्रांत के काबिलियत पर उसे पूरा यकीन भी हो गया है यानी वो आगे हमेशा यही प्रयास करेगा कि विक्रांत के साथ साथ ही रहे इस वक्त विक्रांत थोड़ा असहज से दिख रहा था भले ही वहां डाइनिंग टेबल पर वो खुद को बेहद कॉन्फिडेंट दिखाने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसका दिमाग अभी शांत नहीं था उसके दिमाग में कुछ चल रहा था ये बात वहां बैठे सभी लोगों को समझ आ रही थी आखिर वो सभी भी तो पुलिस वाले ही थे ना उन्हें किसी का भी चेहरा पढ़ना अच्छे से आता है विक्रांत अपने मन के भीतर चल रहे तूफान को लाख छुपाने की कोशिश कर रहा था लेकिन फिर भी सभी ने उसे पकड़ लिया था अब पहले पनवेल ब्रांच गया हुआ था। वो अपनी इमेज को खतरे में डालकर रमेश सावरकर के मर्डर नितेश अग्रवाल से पूछताछ करने के लिए गया हुआ था हालांकि इस पूछताछ से उसे कुछ ज्यादा खास इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिली लेकिन इतना प्रूव हो गया था कि विक्रांत जिस दिशा में इन्वेस्टिगेशन कर रहा है वो सही था अभी के लिए वो नैना द्वारा किए जा रहे इन्वेस्टिगेशन के रिजल्ट का वेट कर रहा था विक्रांत के दिमाग में यही सब चल रहा था आज सुबह जब मोनिका ने जीनत से चाबी और ताले से जुड़ी बात की थी तभी विक्रांत के दिमाग में यह बात आई थी लेकिन उस वक्त उसने उस तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया लेकिन फिर ऑफिस में जब सुनीधि मंजू द्वारा सॉल्व किए गए चोरी के केस के बारे में विक्रांत को बता रही थी तब भी उसने ताले और चाबी का जिक्र किया था तब तो विक्रांत के दिमाग में ये ताले चाबी वाली बात घुसी गई उसे याद आया कि अनीता सावरकर ने अपने बयान में कहा था कि जब वो मीरा को मारने के लिए उसके घर पर गई थी तो उसके घर का मेन गेट लॉक था और फिर अंदर वाला कमरा भी लॉक था अनिता को नितेश ने अपने घर की चाबी दी हुई थी जिसकी मदद से वो घर के भीतर दाखिल हुई और फिर उसने मीरा का मर्डर किया जैसा कि अनीता ने अपने बयान में कहा था अब यहाँ पर विक्रांत ने अपना दिमाग चलाया उस दिन जब वो अनीता से पूछताछ कर रहा था तब उसे एक बात क्लियर हो गई थी कि अनीता ने मीरा का मर्डर नहीं किया था विक्रांत ने अनिता का लाई डिटेक्टर टेस्ट भी किया था और वहां से भी यही बात निकलकर आई थी यानी कि अनिता ने मीरा की लाश पर चाकू से बार किया था जब अनीता ने मीरा के ऊपर चाकू से हमला किया तब वो पहले ही मर चुकी थी यानी कि अनीता के आने से पहले ही घर में कोई दाखिल हुआ और वो मीरा को मारकर बाहर निकल गया था अब यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर असली का मीरा के घर में दाखिल कैसे हुआ